मैंने आज तक इतनी बेवकूफी भरी हरकत किसी को भी करते हुए नहीं देखा है तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को पुलिस ट्रेनिंग ऑफिसर रविंदर चौटाला अपने ऑफिस में गुस्से से चिल्ला रहे थे विक्रांत और नैना उनके ऑफिस टेबल के सामने सिर झुकाए खड़े थे मजाक बना रखा है तुम लोगों ने तुम लोग खुद को पुलिस ऑफिसर कहते हो ठीक छोटे बच्चे भी इस तरह से नहीं लड़ते है इस वक्त विक्रांत और नैना एक दूसरे को गुस्से से भरी निगाहों से घूर रहे थे मानो वो दोनों एक दूसरे को अभी खा जाएंगे अभी भी वो लड़ने के लिए आतुर थे ऐसे काम नहीं चलने वाला मैं तुम दोनों के ब्रांच में कंप्लेंट करूंगा तुरंत तुम्हें कॉल कर रहा हूँ ट्रेनिंग कैंप को मजाक बना के रखा हुआ है यहाँ सब ट्रेनिंग के लिए आते हैं कुछ सीखने के लिए आते हैं और तुम लोग लड़ रहे हो आपस में ही विक्रांत और नयना अभी भी एक दूसरे को घूर रहे थे मानो ट्रेनिंग ऑफिसर की बात उनके कानों तक पहुंची नहीं रही थी हेलो मैं कुछ कह रहा हूँ अगर इतनी शांति से पहले ही खड़े रहे होते तो तुम्हारा क्या हो जाता ट्रेनिंग ऑफिसर रविंदर चौटाला ने गुस्से में उन दोनों को कहा। एक जान ले लगी क्या कहा तुम ट्रेनिंग ऑफिसर ने चौकते हुए कहा तभी वहा अचानक से कुछ टूटने की आवाज आई शायद कोई ग्लास टूटा था बाद में जब रविंदर ने नीचे जमीन पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए देखे तो हैरान रह गया विक्रांत विक्रांत ने ने अपने हाथ में में पकड़ा हुआ कांच का गिलास दबाकर तोड़ डाला था। उसके टूटने की आवाज से कमरा गूंज उठा। तभी गुस्से उसे घूरते हुए कहा तुम क्या सोचती हो मैं डर गया मैं भी जान ले लूंगा इसके बाद नैना तुरंत वहां से बाहर निकल गई क्या मजाक है ये मैं मैं सीनियर हूँ तुम लोगों का है और मेरे ही सामने जान से मारने की धमकी उस रात विक्रांत की दर्द में ही गुजरी वो अपने कमरे में पेट के बल लेटा हुआ था और सौरभ के साथ राजीव मिलकर उसके शरीर पर मलहम आदि लगा रहे थे विक्रांत के शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग था जहां उसे दर्द नहीं हो रहा था दवा लगाते ही विक्रांत दर्द के मारे और चीख पड़ता वैसे जितनी चोट विक्रांत को लगी थी उस हिसाब से उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए था लेकिन फिर भी विक्रांत यही इलाज करवा रहा था सौरभ और राजीव दबा लगाते हुए विक्रांत की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे उनके हिसाब से विक्रांत ने नैना से भिड़कर सभी मेल पुलिस वालों की इज्जत रख ली थी क्योंकि नैना से भिड़ने की हिम्मत कोई नहीं दिखाता था लेकिन विक्रांत को उन दोनों से नाराजगी थी उसका कहना था कि जब तुम लोगों को नैना के बारे में मालूम था तो पहले क्यों नहीं बताया पहले ही बता दिया होता तो वहाँ उससे भिड़ने जाता ही नहीं आ, आ, आ, आराम से दबा लगते ही विक्रांत के मुंह से चीख निकल पड़ी इन्हीं दर्द भरे अनुभव के बीच अचानक से विक्रांत का अदृश्य शक्ति सिस्टम भी एक्टिव हो गया भले ही विक्रांत चोट से कराह रहा था लेकिन इसके बावजूद अदृश्य शक्ति ने उसका सक्सेस रेट सिर्फ इक्यावन प्रतिशत ही बताया ऐसा लग रहा था कि विक्रांत ने जो शब्द पानी में तूफान सुना था उसका असर अभी खत्म नहीं हुआ था शायद नयना से भिड़ने के बाद भी अभी तक एडवेंचर खत्म नहीं हुआ था और हो सकता है कि आगे और भी एडवेंचर देखने को मिले लेकिन कमाल की बात ये थी आज सक्सेस रेट इक्यावन प्रतिशत रहने के बाद भी अदृश्य शक्ति ने विक्रांत को एक रिवॉर्ड दिया था आज विक्रांत को नाइट विजन दिया गया था जिसकी मदद से वो रात के अंधेरे में भी देख सकता था विक्रांत इस तोहफे से बेहद खुश था उसके दिमाग में आइडिया चल रहा था कि एक बार इस नैना का घर देख लूँ फिर बताता हूं इसको फिर टेरिसकोपी और इस नाइट विजन का एक साथ यूज करके नैना के बाथरूम में यहीं बैठे बैठे देख लूंगा बस अगर रिकॉर्डिंग का भी कुछ सामान मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए इस ख्याली पुलाव के साथ ही विक्रांत को हंसी भी आ गई आराम से भाई आराम से विक्रांत की पीठ पर मलहम लगा रहे राजीव ने विक्रांत को ख्याली दुनिया से बाहर लाते हुए कहा अगला दिन ट्रेनिंग का पांचवा और आखिरी दिन था इस दिन नॉर्मली क्लोजिंग सेरेमनी वगैरह होती थी इसके बाद ट्रेनिंग कैंप खत्म होने वाला था वैसे इस क्लोजिंग सेरेमनी में विक्रांत का जाने का बिल्कुल मन नहीं था लेकिन बात उसकी इज्जत की सम्मान की थी उसे लगा कि अगर वो वहाँ नहीं गया तो नैना को लगेगा कि वो डर गया है इस वजह से चोट से करहाते हुए भी वो क्लोजिंग सेरेमनी में पहुंचा था लेकिन वहाँ नैना कहीं नहीं दिख रही थी इस बात से तो विक्रांत का सीना और गर्व से चौड़ा हो गया उसे अपनी शक्ति और धमकी पर नाच था ये तो मुझे देखते ही मार देने वाली थी अब क्या हुआ खुद ही की हिम्मत नहीं हुई यहाँ आने की डर गई होगी विक्रांत ने क्लोजिंग सेरेमनी में सभी साथ के पुलिसकर्मियों के साथ फोटो क्लिक करवाई भले ही विक्रांत का चेहरा सूज कर लाल टमाटर जैसा हो गया था फिर भी वो बहुत खुश नजर आ रहा था आज ट्रेनिंग का आखिरी दिन था इस वजह से पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा सभी ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए लंच का भी इंतज़ाम किया गया था लेकिन विक्रांत अभी सेरेमनी के ख़त्म होने और अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के उपलक्ष में सौरव और राजीव को पार्टी देना चाहता था वो उन दोनों को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाना चाहता था लेकिन तभी सौरभ के पास उसकी वाइफ का फ़ोन आ गया और उसे किसी अर्जेंट काम से जाना पड़ गया सौरभ के जाते ही राजीव का भी फ़ोन बच पड़ा राजीव की माँ ने पहले से ही उसके लिए घर पर लंच तैयार कर लिया था उसने विक्रांत को साथ चलने के लिए भी कहा लेकिन विक्रांत ने जाने से मना कर दिया आखिर में राजीव भी सॉरी बोलकर वहां से निकल गया उन दोनों के जाने के बाद विक्रांत वहां अकेला हो गया फिर उसने अकेले रेस्टोरेंट में जाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया आखिर फ्री का खाना छोड़ना किसे मंजूर होगा विक्रांत ने अपनी प्लेट में चावल सब्जी भर ली थी और वहां घूम घूम खा रहा था तभी उसकी नजर नैना पर पड़ी वो वहां बेंच पर अकेले ही बैठी हुई थी उसके चेहरे को देख ही उसके चोट और दर्द का अंदाजा लगाया जा सकता था इत्तफाक से विक्रांत और नैना की नजर आपस में भिड़ गई दोनों एक दूसरे को कुछ पल तक ध्यान से घूरते रहे मानो अभी एक दूसरे को खा जाएंगे विक्रांत ने उसके करीब जाकर कह ही दिया क्या हुआ तुम तो देखते ही मार देने वाली थी हटाक जोरदार आवाज के साथ विक्रांत की प्लेट उसके मुंह पर चिपक चुकी थी नैना ने नीचे से ही हाथ मारकर विक्रांत की खाने की प्लेट को उसके ही चेहरे पर दे मारा था एक बार फिर से वहां सन्नाटा छा चुका था विक्रांत ने भी तुरंत अपनी पोजीशन संभालते हुए पास में रखी खाने की प्लेट उठाकर नैना के चेहरे पर फेंक दी पल भर में ही खाने की टेबल युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुकी थी क्या विक्रांत नैना से जीत पाएगा ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को